प्रसन्नात्मा आत्मनि तो जो कहा था प्रसन्नात्मा तो उसी का दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है प्रसन्ना दृष्टान दृढ़ात जंतो गोचरे यदि जंत इस जीव का चित जिस प्रकार से विषय गोचरे समाप्त समासक्तम विषयों में समासक्त है हुँ? जिस प्रकार से विभिन्न विषयों में हमारा चित आसक्त हो रखा है यदि वह चित उसमें ना होकर के ब्रह्मे आसक्त हो, हो जाता तो कौन मुक्त नहीं हो सकता है मन सभी मुक्त हो सकते हैं यह तो तुलसीदास जी को बोली वो पत्नी जितना मुझ में आसक्त हो रहे हो उतने राम में आसक्त हो जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाता पत्नी का पीछे पड़ा हो पागल है तो फिर वो समझ में आई उनको लगाओ बात वो निकले तो कल्याण तो हुआ ही उनका जिस प्रकार से हमारा चित्र गाड़ी घोड़ा अन्य अन्य में लगा हुआ है विषयों में लगा हुआ है जितनी एकाग्रता पूर्वक लगे हुए है तन्मयता है संलग्नता है त्परता है याव काल प्राप्ति पर उसके लिए प्रयासशील है प्राप्त होने उसको बनाए रखने के लिए प्रयासशील है जिस प्रकार से वो उसमें है उसी प्रकार से यदि एवं ब्रह्म तत्व समास मह लग जाता कौन मुच्छेद कौन इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता अर्थात सभी हो सकता चित्तम विषय एवं गोचर इंद्रिय प्रचार भूमि विषय है गोचर गो मने इंद्रिया उसके घूमने फिरने वाला स्थान गोचर भूमि विषया हैं इंद्रियों के चरणों का स्थान विषय गोचर है उसी में ही चित्तं चित्तम समासमिन यथा स्वभावतः सम्यक आसक्तम होते स्वभाव से, से ही आपका जो चित्त हो इनमें समास है वो भी करा दिया जाता है आप विचार करके देखते हैं जन्म से ही ब्रह्म ज्ञान झाड़ देते माता पिता तो क्या समस्या नहीं होती वो खिलौने लाते हैं। आ, लो भाई करते रहते हैं और आज तो उसको भी देखते कर देख चाहिए हमारे लेकर ला रहे हैं तो चलो तो ये भी क्यों करने लगता है भी फिर धीरे धीरे वो आसक्त हो जाता है तो मेरा खिलौना पकड़ने लगता है अरे ना खिलौना देती माता पिता ना हम फंसते नहीं अच्छे क्यों समय आसक्त है इसका कारण वही लोग है जन्म से ही फंसा दिया ऐसी आसक्ति बताते जाते बताते जाते नाम टे खोपड़ी में तुम्हारा था पैदा जब हुआ था नाम फसा दो दिमाग में ब्राह्मण था नक्षत्र था न वैश्य था न शूद्रता कुछ भी नहीं था और दिमाग में डाल दे तो ब्राह्मण है उसके पास नहीं जाना वहां नहीं बैठना इसके साथ नहीं खेलना वो नहीं करना ये नहीं करना दिमाग में सब भर दिया गया कूड़ा नहीं डाले होते तो आज ब्रह्म थे मस्त थे और डालने पकड़ बैठे। जो है, वो बोलते रहता है बड़ा आश्चर्य होता है ये शादी के बारे में कभी कोई सोचता तो बड़ा हसी भी आती है मेरे को क्या कमाल है एक धागा बांधता है पुरुष उस औरत के गले में और जिंदगी भर के लिए फांसी लगा देता है <laughs> क्या, क्या दिमाग है देखो ना है क्या उसमें भाई व्यवहार है मन से स्वीकार कर लिए सब कुछ मन में पकड़ रहे ना हम उसको हो गए सब गले लगी हुई है हमें चौबीस घंटा तो मन में लगे सारा चीज मन में पकड़े हुए हम लोग हर चीज और चित्त इतना उसका पकड़ा इतना समय आसक्त है उसके बिना लगता है मरी जाएगा ऐसे सोचने लगता है आसक्त है आपका मन तदेव चित्तम यदि वह चित्त उसी प्रकार सम्यक प्रकार से ब्राह्मणी प्रत्येक अभिन्न परमात्मा ने प्रत्येक परमात्मा ने यदि एवं आसक्तम से आप यदि उसी प्रकार आसक्त हो जाता तरे कहा संसार मुच्त कौन संसार चुक नहीं होता है सब जैसा मुक्त हो जाते ऐसा, हो ऐसा होता है नहीं क्या अवान <laughs> उक्तार्थ, उक्तार्थ की दृढ़ता के लिए मन के अवान्तर भेद को समझा मन कैसा होता है शुद्ध मन और अशुद्ध मन का वर्णन करेंगे मनोहित ज्विधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धम एव अशुद्धम काम संपर्क शुद्धम काम मन दो प्रकार का कहा गया है शुद्ध मन और अशुद्ध मन अशुद्ध मन कौन है ये कामनाओं के संपर्क से जन जो है स्थित जो है उसका नाम अशुद्ध मन है और कामनाओं से रहित मन का नाम शुद्ध मन काम विवर्जितम तो कारण महा दो प्रकार क्यों है इसका कारण बता रहे है। काम उपलक्षण क्रोधादे रही काम जो कह दिया उपलक्षण है क्रोधादि सारी चीजों को विद्या पर सब कुछ दीविदस्य से तस्वीर क्रमेण संसार मोक्ष दर्शेती विविध से तस्व उन दोनों प्रकारों को ही क्रम से संसार के प्रति और मोक्ष के प्रति जो काम होने का बारे में वर्णन करते हैं बहुत प्रसिद्ध श्लोक है मन एवं मनुष्याण बंध मोक्ष बंधाए विषयासक्तम मुक्त निर्विशयम स्मृतम मन वनुष्यानाम कारण बंध इन मनुष्यों के बंधन का कारण भी कौन है मन है मोक्ष का कारण भी मन है बंधाए विषयासक्तम बंधन कैसे हुआ विषय में आसक्त हो गया तो बंधन हो गया मुक्त निर्विषय स्मृतम जल्दी मन हो जाए वो मुक्ति का साधन बन जाता है इस प्रकार से ये मैत्र उपनिषद में भी आया है तेज बिंदु परिषद में भी ये आया है और यही मंत्र नारक परिषद में भी आया है तीन तीन चक्र हमने देखा है आप उपसंहार करेंगे मैत्रीय उपनिषद का ये ग्यारहवा श्लोक है थोड़ा क्रम बताया था ना मैं बदला था एक से चक्र लगातार लिए थे अब ये था मैं मनुष्य नाम श्लोक और अब नौवें श्लोक में पीछे लौटते हैं प्रसन्नात्मात्मित्व सुखम अक्षमा श्रुत है स्वयं अर्थ को समझाई हुई है वहां जो आपके कौन से नंबर का श्लोक में था वो चौथे में जो चौथे में था तो उसको नौवे में स्वयं समझाई हुई है और आपके पंचदृष्टी अनुसार जो चौदवा में था उसको अठारह समझाया जा रहा है समाधि निर्धतम चेतो निवेश सुखं भवे न शक्य दे वर्ण इदिरा तय तदंतकृत समाधि समाधि के अभ्यास से शुद्ध कर दिया गया है मलों को धो दिया गया है जिस अंत से उस अंत का जब आत्मनि निवेशित तो जो ब्रह्म में ही लीन कर दिया गया है आसक्त कर दिया गया है जब यदि भवे उस समय जो सुख की अनुभूति होती है वह सुख को वर्णितुम गिरा गिरा वर्णितुम न शक्य वाणी के ओर वर्णन करना उसका संभव नहीं है पर कैसे होगा तदा स्वयं तद अंत करण तब जो है स्वयं आप अपने अंतकरण के द्वारा उसे ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि अंतकरण उस समय आत्मा की ओर अभिमुख है अंतकरण की सारी वृत्तियां आत्माकार को प्राप्त हो रही है आत्म के चैतन्यकार कोई प्राप्त हो रही है अतएव तारस चैतन्यमय चिन्हमय अंत करण हो गया है अभी चिन्नमय अंत के द्वारा चिन्ह मात्र रूपा परमात्मा अनुभूति का ब्रह्मानुभूति किया जाता है आत्मनि प्रत्यक्ष स्वरूप है आत्मा कौन सा लेना अपना प्रत्यक्ष चैतन्य में निवेशित प्रविष्ट कर दिया गया समास कर दिया गया कैसे समास कर दिया आप समाज समाधि प्रत्येक ब्रम्य गोचर लेना प्रत्ये की जरूरत नहीं है यहां कह रहे ब्रह्म की निरंतर चिंतन उस की आवृत्ति उसी का उस जीव ब्रह्म के ज्ञान का आवृत्ति करने मात्र से निर्धत मल से निशेषेण पूर्ण रूपेण रज और तम रूपे मल को हटा दिए जाने पर ऐसा जो चेत ऐसे समाधो, तार समाधि काल में यद सुखम उत्पन्न जो सुख अनुभव हो होता है तदा समाधि उत्पन्न तत्म उस समाधि उत्पन्न सुख को गिरा वाचा वर्णितुम न शक्य वाणी के दृष्ट तो का वर्णन करना संभव नहीं है क्यों अलौकिक सुखत्व सुख अलौकिक सुख किसका तो कि अनुभव ही नहीं होगा क्या अनुभव अनुभूति रूप ही हो अनुभव क्या करना है उसी अंतकरण के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है दुर्लभत् कथम अन ब्रह्मान संभव समाधि दुर्लभ है समाधे दुर्लभत् ऐसे समाधि किसको होती है चाहते तो सभी है किसी को नहीं है ये समस्या है ना तो खत्म माने संभव, ब्रह्मांश इसके द्वारा कैसे कर सकोगे ये तो शब्दों से तुम बोलते जाओगे और हम सुनते जा रहे हैं हैं? शब्दों से निश्चय हो रहा है कि ब्रह्मानंद का जवाब दे रहे ये जब पैसा हो चिरंगालम समाधिर दुर्लभ उन्द्र नाम तथा क्षणिको ब्रह्मान निश्चायते निश्चाय सौ यद्यप्य सौ चीरम कालम समाधिर दुर्लभोड यद्यपि इस मनुष्य को एकदार समाधि चिरतक रहना दुर्लभ है लेकिन एक क्षण के लिए भी अनुभव हो जाए ना उसी के पीछे पड़ जाएंगे फिर एक झड़प मिले तो सही उसका झलक का पीछे क्या क्या हो जाता है एक बार झलक मिल जाए वो आदमी देखो किधर पागल हो गया एक बार झलक मिल जाए उस ब्रह्मानंद भी फिर आप लोग कभी यूं बैठेंगे ही नहीं चुप चाप कैसे बैठेंगे उसकी स्थायित्व के लिए प्रयास करेंगे ना फिर जो करना पड़े जिसको त्यागना पड़े जो कुछ भी करना पड़े सब कुछ लेकिन अभी उसके झलक का भी वासना नहीं है ना सुश्रुति में झलक मिल रहा है लेकिन उसको आप जानते रहे हो तो नींद ऐसे आप एक उपेक्षा कर देते अरे है भाई अब उस ब्रह्मानंद को नींद करके उपेक्षा कर देते यही आपकी मूर्खता है जिसके वजह से जो है आपको ब्रह्मांड का स्वाद छकना अभी नहीं हुआ है कारण नतीजे वो ब्रह्मांड करके अनुभव कर लग जाए उसकी वासना यहां जागृत में आ जाता फिर दो बार आपको उधर भड़कने की जरूरत नहीं तो सबको हो रहा है लेकिन हम उसको दूसरे रूप में लेकर उपेक्षा कर दे रहे हैं इसलिए कहते कि देखो यहाँ जो रहा है समाधि का लाभ तो होता नहीं किसी को तथापि तो क्षणिको ब्रह्मानंदम निश्चाय क्षणिक भी भले क्यों न हो लेकिन वह भी ब्रह्मानंद को निश्चय करा देता है निश्चाय निश्चय करा देता असौ क्षणिक कन ब्रह्मनंद निश्चा अस्टिक अस्मा सन्त तभी यह समाधि निरंतर हो वे यह असंभव भले ही हो क्षणिक अनुभव तो हो तो ही जाएगा तेन अयम आनंद यह जो ब्रह्मनंद उसको निश्चित शक्य थे निश्चय करना संभव है आत्मदर्शनाय श्रवणा प्रवृत्ता के आनंद निश्चित शून्य बहिर्मुखा वर्तनते ये वेदांत आचार्य आजकल के वेदांत आचार्य जैसे सारा वेदांत पढ़ लिया सब कुछ जान लिया फिर भी बहिर्मुख हैं अभी उनको मठ चाहिए गति चाहिए पद चाहिए ये चाहिए वो चाहिए दुनिया भर ऐसा कार चाहिए बड़ा कार होना चाहिए अरे छोटा मैं सत्रह लाख का बीस लाख का लोग लगे हैं पागलपन, है पागल कोई भरोसा है तो पागल है नहीं तीसरे कहते कि देखो आत्मदर्शन आय आत्मा का दर्शन के लिए क्या किया आपने श्रवणालु प्रवृत्ता भी श्रवणाल प्रवृत्त होने पर भी कैचित आनंद निश्चित शून्य कुछ लोग ब्रह्मांड निश्चय रहित होकर के क्या करते हैं बहिर्तन थे बहिर्क ही रह जाते हैं। क्या उनको थी नहीं पढ़े थे गद्दी पाने के लिए पैसा कम सबसे बढ़िया जो है आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है पढ़ते वक्त भी आपको खाना दिया जा रहा है पढ़ाई होती है, है। फ्री में वेदांत पढ़ लेते हैं मौज मस्ती करते हुए पढ़ लेते हैं, हैं? और उसके बाद भी कोई स्टेज भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है कोई दुकान लगाने की जरूरत नहीं किराया भाड़ा देने की जरूरत है रेडीमेड बने हुए सत्संग हॉल जगह जगह पे गए अपना दुकानदार खोल दिए बोल दिए वेदांत हो गया फ्री में मिली विद्या माल भी अब फ्री में बेच नहीं लेकिन वहाँ दक्षिणा देने के ऊपर बेचते हैं कौन कितना कौन से स्टेज में क्या मिल रहा है उसी हिसाब से बोलेंगे ना दक्षिणा के हिसाब से बोलते कीर्तनकार लोग भी है जैसे दक्षिणा वैसे वैसी कीर्तन <laughs> पाँच हजार दस हजार पचास हजार पच्चीस हजार लाख रुपए दो लाख जो जैसा चढ़ाता वैसे ही वहां डेलाव होगा नहीं तो, तो कहते तो बोलना तो पाँच हजार रुपये दे रहा है तो क्या बोलना है कुछ ना कुछ ना चल दो अभी कहीं तो पहले दक्षिणा मांगते नहीं इसी वजह से पहले दे दो मालूम है तो कितना दे रहा है। पहले फिक्स करके आएंगे उसी हिसाब से बोलेंगे ये बहिर्मुखता हो रही है कदे कारण क्या उनको शास्त्र वाक्य में श्रद्धा ही नहीं तो शास्त्र को बेचने के समझ गया। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा तो भले ही बहिर्मुखता बना रहे तो श्रद्धा ल्ञान तत्परसित इंद्रिया जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको तो ब्रह्मांड का अनुभव होगा ही श्रद्धालुसनीयोत्र सर्वथा तु किसी भी प्रकार से मैं संपादन करूंगा ऐसा निश्चय का नाम व्यसन जैसे पार्वती ने कहा था कार्य वाधयामी वा देहम व वा पातयामी याप्त जब तक शिव को मैं प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं भले शरीर मर जाए साधना को छोड़ूंगी नहीं ऐसा दृढ़ निश्चय और लगी रही भड़काया अनेक प्रकार से कोशिश किया गया उसको मन हटाने के लिए से, इसी प्रकार से ध्रुव को प्रहलाद को नचकेता को कितना लोप दिया गया कठोर प्रषण हैं? यहां तो गति के पीछे भाग रहे हैं आँ आँ देखो कितनी लोग दी। तीनों लोगों का सारा तेरे को दे दूंगा यमराज जी कहता है सारे नाचने गाने वाली रात रथ श्रेणी सब तुम्हें रखो देना है तुम तो मुझे वो ज्ञान दो अन्य धर्मवाद अन्यत्र धर्म आद और कोई चीज मुझे नहीं चाहिए ऐसी दृढ़ निश्चय उसको कहते हैं श्रद्धालु व्योत्र सर्वथा, अस प्रकार से दृढ़ वाला हो जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूं निश्चित एक बार भी दृढ़ विश्व हो जाए तो विश्वसित अन्य अन्य काल में भी उसी की वासना को लेकर के वह विश्वास करके रहता है कि मैं ब्रह्म ही हूं मैं वही आनंद रूप एक क्षण भी और एक बार भी यदि वह आनंद हो जाए, इतनी विश्वास होता है, हो। तो रहेगी और उसी का चिंतन कर देता है व्यसन सर्वता संपादित व्यसन क्या पर दारू पीने का व्यसन आज नहीं लेने का वैसे नहीं है कहते हैं सर्वथा संपाद सब प्रकार से मैं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा ऐसा जो आग्रह है संकल्प है उसको कहते हैं वे सनी अत्र समाधो सर्वथा अवश्यम सर्वधा मैंने श्लोक सर्वदेश दूसरे अवश्यम दे देना एक क्षण के लिए भी अत्र मैने समाधि में समाधि काल में एक क्षण भी यदि उसको उस आनंद का अनुभव हो जाए ऐसा जो श्रद्धालु उसको क्या स्थिति बन जाती है क्षणिक ब्रह्मान समाध नि ऐसे जो श्रद्धालु है उसको यदि उस ब्रह्मान में एक बार एक क्षण के लिए भी उस समाधि में निश्चय हो जावे तो अयम सकृत निश्चयवान वावा एक बार निश्चय कर लिया हुआ पुरुष है वो अन्य मन इतरस्म काले अन्य काल में भी विश्व विश्वास करके मिला तो नहीं दोबारा एक बार मिला फिर तो चला ही गया फिर विश्वास करके बैठा हूँ दोबारा मिले नहीं तो फायदा क्या ऐसा कोई संग करे तथा तो किम तत्रो भी क्या लाभ होगा तत्रो हो। उदासीन काले तो क्या हो है व्य तो सर्व कार्यों उदासीन हो जाता है उस उदासीन काल में जब गौण वासनंद था उसको स्मरण करता वह रह जाता केवल उस वासना का मनोराज नहीं करता किंतु मुख्य आनंद के लिए ही वह चिंतन करता है मान उस प्रकार का जो पुरुष है।, है उदासीन काल आनंद उदासीन काल में भी उस वांद को उपेक्षा करके जान की वासना थी। वासना थी, को मत नहीं देगा, मुख्यमेव आनंदम तत्परासन भाव मुख्य आनंद को ही तत्पर अगर परम्परा खो करके भावना करता है ताद्र प्रमाण श्रद्धा जो निश्चय हो होने वाली पूर्वोक आनंद की वासना को उपेक्षा कर लगता है और तत्परसन मुख्यानंदे तात्पर्य भूत भाव मुख्यानंद को ही प्राप्त करने की इच्छा से प्रतापूर्वक उसी की भावना करने लगता है जब उदासीन काल में से व्यवहार करने लगता है किस प्रकार से करता है वो उसके लिए दृष्टांत बहुत सुंदर दे रहे हैं जो पहले भी एक बार आ चुका है, है श्लोक पहले आया है नौ चौरासी उसी को दोबारा यहां दे रहे हैं एक औरत का दृष्टान देंगे जो पर पुरुष में व्यग्र हो चुकी है घर के सारे काम करती रहेगी लेकिन दिल और दिमाग से पर पुरुष का ध्यान करती है, उसका मन आसक्त हो गया वही करे नारी तदेव नारी। दूसरे में चित्त को लगा दी है जो नारी ऐसी को नारी को परव्यसन अप्रेपति से भिन्न पुरुष ने जो मन को लगा रखी है ऐसी नारी पर नारी नारी व्यग्र विग्रहणी अपने घर के काम काज में व्यग्र होने पर भी पूरी लगी हुई है पति के लिए भोजन बना रही है बच्चों के लिए भोजन बना रही है तैयार कर रही है सब कुछ लेकिन तदै आस्वा हृदय में किसकी किस मरण रहेगी है? कहते हैं परसंग रसायनम पर पुरुष के संग से उपर आनंद जो था उसी को स्मरण करती उसी प्रकार से ये जो एक बार ब्रह्मांक झलक का अनुभव कर चुका है जो व्यक्ति वह भी बड़े वहां सारी क्रिया कलाप करता हुआ दिखाई दे रहा हो अनंत कर्ण में निरंतर उस ब्रह्मानंद का ही स्मरण करते रहे व्यवहार काल निजानंदम भाव दृष्टान्तम महा व्यवहार काल में भी निजानंद स्मरण करता है भावना करता है दृष्टान्त वो कहा इत्यादि उस बात दृष्टान को दृष्टान घटारे दार्टान्ति की योजती एवं तत्व परे शुद्धे धीरे विश्रांति तदे आस्वाद्यंतर बहिर्व्यवहर बहिर्व्यवहर बार में सगर व्यवहार करते हुए जैसे व्यग्रह नारी के समान पर शुद्ध धीरो विश्रांति में आ पुरुष उस शुद्ध पर तत्व में एक क्षण के लिए विश्राम जब प्राप्त किया हुआ था उससे तदेव उसी का अंदर में निरंतर आस्वादन करते रहता है बाहर सकल कार्यों को करते हुए भी धीर शब्दार्थम लेकिन कौन करता है इसे? धीर ही कर सकता अधीरों के द्वारा बस की बात नहीं, नहीं तो शिश के बाद ही यदि धीर होते तो निरंतर ब्रह्मांड के आस्वादन करते रहते बाहे कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आपके पर ब्रह्मांड स्वरूप का आस्वादन अंदर होते रहेगा चित्त अंदर से स्वरूप ध्यान कर रहा है प्राणा शरीर भाई क्रिया करती रहे कोई आपत्ति नहीं लेकिन वो धीर पुरुष में ही असंभव है आम आदमी में नहीं धीरत्व अक्ष प्राबल्यप्यानंद स्वाद व्यास्कृत्याणी तिंतायावर्तन धीरत्व अक्ष प्राबल्य अभी धीरत्व का निशे कैसे होता हैं आप धीरे धीरे आप धीरे है, हाँ है यह है? है? हाँ तब पता चलता खूंटी वाला जो लोग देखते हैं हाँ, खूंटी हिल रही है कि आप हिल रहे हैं देख ये देख लीजिए आप हिल रहे हैं तो खूंटी पक्की हो गई है खूंटी हिल रहा है आप पक्के खूंटी गड़बड़ है अभी कच्चा है ठीक है वैसे मरना पड़ेगा यहां भी देखना है हमारे इंद्रिया भाग रहे हैं साथ मैं भी भाग रहा हूँ कि नहीं भाग रहा हूँ साथ में मैं भी हिल गया तो हम अधीर हो गए अब इंद्रिया जा रही है हम अपने स्थिर स्वरूप में फिर तो हो गए धीरत्तम अक्ष अच्छा प्राफल्य आनंद आस्वाद वांछया इंद्रिया प्रबलता पर विषय की ओर जाने के, के बावजूद भी आनंद की आस्वाद की वाचया इच्छा से तिरस्कृत अचाक्ष सकल इंद्रिया के विषय को तिरस्कार करके तिंताया प्रवर्तन धीरे उसी ब्रह्म की चिंता में जो प्रवल होता है उसी का नाम धीर होता है चाहे विषय जितनी भी प्रकार के प्राप्त हो जाए इंद्रियां उसकी ओर न दौड़े दौड़ भी रहे हो उसके संबंध को लेकर गए रसास्वादन नहीं होने चाहिए मुख्य कारण क्या होता है विषयों के साथ इंद्रियां इंद्रिया शिवर्तन भगवान ने भी कह दिया प्रकृति में आंति भूतानी ग्रह किंग करी अनेक इस प्रकार के श्लोक हैं कि प्रार कर इंद्रियों का विषय संबंध भले ही हो जाए इंद्रिय विषय संबंध के द्वारा जन्य जो आपको सुख दुख है वह नहीं होना चाहिए वह नहीं होना चाहिए सुख सुख-दुख के लाभा लाभो दुखे समीकृत लाभ लाभ तार जयो समाप्ति होनी चाहिए तब धीर इसे कहते हैं तिरस्कृत अखिलक्षाण इंद्रियाणा विषयाभिमुख्य पुरुष आकर्षण सामर्थ्य इंद्रिया विषया विमुख होकर के पुरुष को आकर्षण करने सामर्थ्य वाले होने पर भी स्वरूप सुखान संधान इच्छया स्वरूप सुख के अनुसंधान करके तीव्र इच्छा के द्वारा सर्वाणी इंद्रिया तिरस्कृत सारी इंद्रियों को तिरस्कार करके आनंदानुसंधान एव आनंद के संधान करने में ही जो वर्तमान धीरुत्म चेरता तो प्रवृत्त होने वाले का नाम ही धीर होता है नीचे सुंदर श्लोक दे रहे हैं विकार हेतो सती विक्रियंत चेताव धीरा विकार हेतो सति। विकार के कारण सारा सामग्री विद्यमान रहने पर ऐसा चेतांशी न विक्रियंत जिनके चित्त में कोई विकार नहीं होता है तो धीरा उनको धीर पुरुष कहा जाता टिप्पण में श्लोक पूर्व में आपने विश्रांति कहता ना उसका अर्थ क्या होगा विश्रांति मागदेसवे श्लोक में धीरो विश्रांति मावध कहा गया था और विश्रांति शब्द क्या अर्थ लेना है विश्रांति शब्द विवक्षित अर्थ दृष्टान्तम माह विश्रांति शब्द से अर्थ है उसको दृष्टान्त के साथ कारण भारवाही शिरो आस्ते भारवा तो भार आस्ते विश्रम ग संसार व्याप्रतित्यागे व्याप्रदिदिस्तम भारवाही भार ढोके लाते गंगा पार सब लोग को देखते हैं और क्या शिरो भार मुक्त सर के पर भार को तो बगल में रखते हैं तो बड़ा विश्राम प्राप्त करते हैं आराम आस्ते श्रमंग श्रम रह स्थिति को प्राप्त कर देते उसी प्रकार से संसार व्यागे संसार व्यवहार का त्याग करने पर ताद्रिक बुद्धिस्तो जब बुद्धि भी इस प्रकार से सकलता से परिश्रम रहित हो जाती है उसी का नाम विश्रम यथालोके भारम वहन पुरुषः पुरुष श्रम हेतु भारं स्तंभार लोक में जैसे देखने को मिलता है भार वहन करता हो पुरुष श्रम के कारण ही सिर पर ऊपर बैठा हुआ सिर पर रखा हुआ जो भार है उसको त्याग करके श्रम रहित तो वर्त श्रम तो करने लगता है तथा संसार व्यापार त्याग स्थिति संसार का बोझा को, को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं संसार व्यवहार रूपी बोझा को लेकर सर पर बैठे हुए हैं यदि इस बोझे को हटा दोगे अर्थ संसार व्यवहार को मिटा दोगे संसार व्यवहार का मतलब क्या मैं और मेरा ये छोड़कर सारे होते क्या? पर आपका व्यवहार ही नहीं हो रहा है है ना व्यवहार होते भी नहीं कर रहे हैं, ना? ये सिनेमा में नाटक करने वाला है मर्डर भी कर देता है कोई जेत नहीं जाता उसको है मर्डर कर दिया उसका वो खुद जानता है मैं भी ड्रामा कर रहा हूँ देखने वाले भी जानते तो सिनेमा है <laughs> नाटक है, है तो इसी प्रकार एक जी आपके शरीर के द्वारा इंद्र विषय संबंध से सकल संसार का नाटक के सदृश देखने लग जाओ दृश्य लग जाओ फिर कोई समस्या ही नहीं फिर आग्रह दुराग्रह सब खत्म हो जाते है सत्यता देखते हैं और अनावश्यक उसके जड़ तक जाना चलते क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों करके जाते रहते, रहते, रहते पीछे पागल बुद्धि अरे हुआ गया गया खतरा कहा उनके पीछे रहे रहे कई लोग कई बार पूछते हैं बीत अरे, अरे हो गया, हो गया कहानी खत्म का लेकिन आदमी के स्वभाव और संसार में आशा है ना वो इसे वो संसार के हर विषय में जानना चाह रहा है ऐसे क्यों हुआ और यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं कई बाहर आके गए उनका नाम भी मेरे को पता नहीं लोग हमसे पूछते हैं अरे आप कैसे महात्मा दी इतने बार आएगा और उनका नाम भी पता नहीं है आपको ना घर का एड्रेस पता नहीं उनका फ़ोन नंबर पता नहीं आपको और ऐसे लोगों को मैं यहाँ देखता हूँ एक बार आ गया कोई भगत उसके सारा पोल पट्टी ले लेते हैं हाँ तो कितने बच्चे हैं कहाँ कहाँ रहते हैं क्या क्या करते हैं नाते पोते कितने हैं कैसे हैं सारा एड्रेस पेड्रेस फोन नंबर सब नोट कर हम जो देखिए कहाँ से आगे बपाल भी मतलब खा जाएगा मेरा फालतू का अपना दुख रोएगा कुछ समाधान पूछ के सौ चढ़ा चला जाएंगे और क्या करें हम तो देखिए हाँ आ गया जल्दी जाए यहाँ से तो क्या समस्या सुना बट बता दिया भाग जाओ चुप्पी हम नाम जानते हैं ना उसके परिवार जानते ना कुछ जानते अधिकतर ऐसे होते वो कम ऐसे है जो हमें भी कार्य के लिए आवश्यकता पड़ गई तो नाम व्यवहार करना पड़ गया तो पूछना पड़ नहीं तो है जिसके वैसा व्यवहार करना है ना तो नाम के पूछना जैसे कहा जिस काम को जाना नहीं उसके रास्ते क्यों पूछना जिसके साथ हमें लगातार व्यवहार रखना नहीं है वो आया है दुखिया गया दुखिया हमारा क्या बिगड़ा हमने उपाय बता दी उपाय सुनने में सुख मिला उसको चला गया और उसके हिसाब किताब रखो मैं क्यों कहा जाए क्यों आए क्या तुम्हारा में क्या करते हो कितने बच्चे तुम्हारे पत्नी क्या करती है सब नौकरी करती कि नहीं करते कितने कम हैं सारा तो पूछते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को उनके दिमाग में कितना बड़ा लगता है उनके दिमाग का हार्ड डिस्क है ना हजार जीबी का होगा <laughs> <laughs> सब डालते हो सब लेकर डालने को तैयार है क्यों कूड़ा बरते हो समझा कूड़ा तो है उसे क्या पाया उनकी परिवार का जाने से मोक्ष बने लग गया तो क्यों चाहे जिससे जितना अभी आए थे सोलापुर से ना लोग पंद्रह बीस लोग दो तीसरे का नाम नहीं जानता आज तक और जो भी व्यवहार हो गया वो नाम बोले जबरदस्ती तो दो का नाम जानता हूँ बाकी उसे कुछ भी पता नहीं कौन थे कहाँ थे, थे, कहां थे। आये क्या थे कैसे आए बैठे पड़े चले क्या क्या लफड़ा करना उसको हिजाब करके क्या हम लोगों को पैम्पलिट छाप के उनके में भेजना तो है नहीं भाई दक्षिणार्थ भेजो हम ये मकान बना रहे वो बना रहे मंदिर बना रहे पैसा दो पैसा दो पैसा दो। ना एड्रेस मेंटेन करूंगा ये बड़ा विचित्र है कि मन के स्वभाव संबंध होता है वो आपत्ति नहीं हो उसमें उसमें आसक्ति कर लेते हो ये आपत्ति आसक्ति मात्रो आगम आप आए नित्य ये आने जाने वाले संसार इनका कहें हिसाब कताब रखते रहो तो याद रखना पड़ेगा सब नंबर है ना डेयरी खो जाए तो मुसीबत तेरी में लिखोगे तो अरे सब भक्त फोन चला गया हाय रोना फिर उसका होगा नहीं होता है कई लोगों देखा है मोबाइल खो गया उसे बहुत नंबर फिरते नोट नहीं किया था बड़ा परेशान है मोबाइल खो गया नंबर चला गया इसे भाई अपने में सीमित रहो आप आपके अपनी साधना अपना लक्ष्य को ध्यान रखो उसके अलावा दूसरी बात करो मतने बार क्या लिखा वो नियम का आश्रम के नियमावली में है। शास्त्र के बाद चर्चा भी नहीं करना आपस में भी कोई आया कोई खाया गया जाने दो छुट्टी कर फालतू की तुम खा लिया ना लड्डू पेड़ आना रसगुल्ला हो गया अब कौन खाया नहीं आया नहीं बुलाया क्यों बुलाया क्या लकड़ा जरूरत है हम जब तो डांट देते क्या बातों की चर्चा करनी है घटना हुई बीती बी कोई लॉस तो हुआ नहीं है तुम्हारा ध्यान भजन घट गया क्या किसके ना ना खाने से हैं? तुम्हारा ध्यान भजन तो नहीं घटी ना तुम्हारा ज्ञान में कोई लॉस नहीं हुआ तुम्हारा भजन में कोई लॉस नहीं हुआ तुम्हारे घर से कोई उठा के नहीं ले गया कोई फिर क्यों परेशान हो अनावश्यक चीजों का पीछे लगे रहता आदमी को सबसे बड़ा इसरा बार बार कहते इसमें दो चीजें हैं खतरनाक दोनों ही खतरनाक दो इंद्रियां हैं ना इसमें रश्र भी है वाहक मिर्ची मांगता है वहा इंद्र फालतू बकवास करता है समझ वो <laughs> जो मांगते हो तुम देते हो मुसीबत तो ये जो मांगते उसको देना नहीं कभी यही हमारे नियंत्रण खोम रहे जो रस मांग रहा है वो रस को देने लग गए आगे तो करना चाहते तो भगवान करने छोड़ दिया आपने क्या साधना हुई सारा जब तब बेकार है इसका नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है अनावश्यक बात नहीं करनी चाहिए अनावश्यक चिंतन नहीं होना चाहिए बात बात करो चिंतन होगा या अनावश्यक वार्ता करें तो अनावश्यक चिंतन होगा वार्ता ही मत करो जब भी बैठे तो कोई शास्त्र को लेकर चिंतन करो फास्तु तो बात मत कहते तो हैं हम भी देख कहा सुनता वो महाराज जी तो बोलते रहते हैं जगह लोग सुधरना चाहिए ना सुधरने के लिए ही आए हैं नहीं शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी पहले शास्त्रारु को शास्त्र जो कहता है जिसको त्याग नहीं कह रहा है जिसको नियंत्रण करने कर रहा है उसको त्याग और उसको नियंत्रण कर तब इनको पढ़ने का फायदा अपना कल्याण तो हो जाए बाद कल्याण सोचा जाएगा यदि में है तो होगा कल्याण दुनिया का आपके द्वारा पहले आपको दुनिया का कल्याण के ठेका कल्याण बैठ गए खुद की कल्याण तो हुई ही दूसरों दूसरा देख दे रहे तेरा भगवान भला हो जाएगा अरे खुद की भला नहीं हुई अभी तो दूसरों को ईश्वर से धरना है सबका कर रक्षा करने वाला किससे भयभीत करने की जरूरत नहीं है और अपने यहां पर बुलेट प्रूफ ग्लास, तो बुले ग्लास के बैठा हुआ है बुलेट प्रूफ ग्लास क्यों लगाया ये समस्या है कि खुद में आना चाहिए पहन तब दूसरे में होगा इनका यही कहना है कि जब जैसे भार वाक है और भार को उतारता है तो श्रम रहित हो जाता है धीरे उसे कहा जाता है विश्रम उसका नाम है ये संसार के व्यापार का त्याग संसार त्याग का मतलब यह उसमें आसक्ति का त्याग श्रम रहित आसम यदि जायमान है या बुद्धि मैं श्रम रहित हो गया हूं ऐसा जब ज्ञान होने लग जाए सा विष्णु शब्द रचते उसी को विश्रम शब्द से कहा